अध्याय 21 डॉक्टर उमेश चंद्र दत्त मैमन सिंह जयराम बाटी में मां ने एक दिन कहा देखो बेटा बचपन में मैं देखती थी मेरे ही समान एक लड़की हमेशा मेरे साथ साथ रहकर सभी कामों में मेरी सहायता करती मेरे साथ हंसी मजाक करती 10 10-11 वर्ष की आयु तक ऐसा ही होता रहा एक दिन मां ने कहा ठाकुर के चले जाने के कुछ दिन बाद से प्रायः ही देखती कि एक दाढ़ी वाले सन्यासी मुझे पंचतपा करने को कह रहे हैं पहले पहल मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया पंचतपा क्या है वह भी उतना नहीं जानती थी वे लगातार परेशान करने लगे उसके बाद योगेन अर्थात योगेन मां से पंचतपा के बारे में पूछने पर योगेन ने कहा ठीक तो है मां मैं भी करूंगी बाद में पंचतपा की व्यवस्था हुई उस समय बेड़ूड़ में नीलांबर बाबू के मकान में थी चारों ओर उपले की आग ऊपर से सूर्य का प्रबल तेज सुबह नहाकर पास जाकर देखा आग धक धक जल रही है मन में बहुत भय हुआ किस तरह भीतर प्रवेश करूंगी और सूर्य आज तक वहां बैठी रहूंगी बाद में ठाकुर का नाम लेकर भीतर प्रवेश करने पर देखती हूं अग्नि में कोई ताप ही नहीं है इस तरह सात दिन बैठती रही लेकिन बेटा शरीर का रंग काली राख के समान हो गया था इसके बाद से फिर उस सन्यासी को नहीं देखा मैंने पूछा मां ठाकुर ने कहा है जो उनके पास आएंगे उनका यह अंतिम जन्म है आपके पास जो आएंगे उनका क्या होगा मां और क्या होगा बेटा यहां भी वही होगा मैं मां आपसे जिन्होंने मंत्र लिया है वे यदि किसी तरह भी जब तब न करें, तो उनका परिणाम क्या होगा मां और क्या होगा तुम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो मन की जो भी कामना वासना है पूरा कर लो बाद में रामकृष्ण लोक में जाकर चिर शांति का भोग करोगे ठाकुर ने तुम लोगों के लिए नया राज्य तैयार किया है किसी भक्त ने उंगली पर किस प्रकार मंत्र जब किया जाता है भूल जाने के कारण मां से जान लेने के लिए मुझे अनुरोध कर पत्र लिखा यह सुनकर मां ने कहा उससे क्या आता जाता है किसी प्रकार जप करने से ही होगा यह सब तो मन को एकाग्र करने के लिए है मुक्ति और भक्ति के संबंध में एक दिन मैंने मां से पूछा मां ने कहा मुक्ति तो सब समय दी जा सकती है लेकिन भक्ति भगवान सहज में देना नहीं चाहते मां ने यह बात इस तरह कही मानो मुक्ति उनके हाथ की मुट्ठी में ही है मां इतना कहकर चली गई शुचि अशुचि के बारे में मां ने एक दिन कहा देखो बेटा ठाकुर पेट के बड़े रोगी थे मैं नौबत में ठाकुर की इच्छा अनुसार शुक्तो झोल अर्थात रसदार तरकारी आदि सब बना देती महीने में तीन दिन स्त्रियां यह सब काम नहीं कर सकती उन दिनों में मां अर्थात मां काली के यहां से प्रसाद आता वह खाने से ही ठाकुर की बीमारी बढ़ती एक दिन ठाकुर ने मुझसे कहा देखो तुम्हारे यह तीन दिन भोजन नहीं बनाने से मेरी बीमारी बढ़ गई है तुमने इन दिनों में क्यों नहीं पकाया मैंने कहा स्त्रियां अशुचि के तीन दिनों में किसी को भोजन बनाकर नहीं देती ठाकुर ने कहा कौन कहता है कि नहीं बना सकती तुम मुझे बनाकर देना उससे दोष नहीं होगा बताओ तो अशुचि तुम्हारे शरीर के किस अंग में है चमड़े में है कि मांस में या हड्डी में या मज्जे में देखो मन में ही शुचि अशुचि है बाहर अशुचि जैसा कुछ नहीं इसके बाद से मैं हमेशा भोजन पका देती कोयालपाड़ा में मां की बीमारी के समय उनके लिए शरबत बनाकर यह देखने के लिए कि वह ठीक बना है कि नहीं मैंने चखकर उन्हें दिया था मां को यह बात मालूम नहीं थी इसके दो तीन दिन बाद मां ने स्वयं ही कहा देखो बेटा जिसे तुम प्यार करते हो उसे कुछ खाने को देने से पहले उसे थोड़ा चख लेना अच्छा होता है तब मैंने कहा मां मैंने तो आपका शरबत चख कर देखा था उन्होंने कहा अच्छा किया बेटा प्रियजन को इस तरह ही देना चाहिए सुना नहीं ग्वाल बाल लोग श्री कृष्ण को फल खिलाने से पहले स्वयं चक्कर देते थे एक दिन मैंने उनसे पूछा मां कभी कभी बाजार हाट में किसी किसी व्यक्ति को देखने से ही लगता है मानो वे विशेष परिचित है बाद में पूछने पर पता चलता है कि वे ठाकुर के या आपके भक्त हैं अचानक देखने पर भी इतने परिचित क्यों लगते हैं मां ने कहा ठाकुर कहते थे जैसे कलमी का दल एक के खींचने से ही सब खींचे चले आते हैं सभी एक ही वृक्ष की शाखा प्रशाखा जो है और एक दिन मैंने पूछा मां दूसरे अवतारों ने अपनी अपनी शक्तियों के जाने के बाद देह त्याग किया लेकिन इस बार आपको रखकर ठाकुर पहले क्यों चले गए मां ने कहा बेटा जानते हो ना ठाकुर का जगत के प्रति मातृभाव था इसी मातृभाव के जगत में विकास के लिए मुझे इस बार रख गए हैं